एक बात है कि मैं अकेले तो मुक्त होना नहीं चाहता आ, मैं चाहता हूं कि सबकी मुक्ति हो जाए पर भगवान ने कहा कि प्रहलाद देखो सबकी मुक्ति कैसे हो सकती है जो चाहते हो उनकी मुक्ति हो सकती है अब प्रहलाद ने महाराज लोगों से पूछा कि आप मुक्त होना चाहते हैं बोले नहीं नहीं अभी तो हमको जरा बाल बच्चे देखना है व्यापार संभालना है आ, हम अभी मुक्ति नहीं चाहते है कोई नहीं मिला हो प्रहलाद को हाँ तो एक गांव में गए वहां एक सुवर जो है आ, सुवर बहुत खा पी रहा था मस्त हो रहा था उससे पूछा कि तुम बैकुंठ में चलोगे मुक्ति हो, मुक्ति चाहते हो उसने कहा कि बैकुंठ में जाने से क्या मिलेगा आ, मैं अकेले कैसे जाऊंगा मेरी पत्नी है पुत्र है बोले सबको लेके चलो भगवान सबको बैकुंठ में लेने के लिए तैयार तो है तो इसका अच्छा घरवाली से मैं पूछता हूँ अब महाराज घरवाली के पास गए तो सब सुख बताया वहाँ जन्म नहीं है मृत्यु नहीं है रोग नहीं है बड़ी उम्र है नारायण बुढ़ापा नहीं है आओ हम सब लोग वहीं चले घरवाली ने पूछा कि सब तो बात तुमने देख ली सो ठीक है पर खाने पीने का ख्याल तो हमको ही रखना पड़ेगा जो चीज हम लोग यहाँ खाते हैं वो वैकुंठ में मिलेगी कि नहीं मिलेगी ने पूछा आ, कि बताया कि अरे मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि, यही मर्द की जात है क्या जान है कि क्या क्या इंतजाम करना होता है अब जाके प्रहलाद जी से पूछते है तो बोले महाराज ये चीज तो वैकुंठ में नहीं मिलेगी खाने को वहां तो मलमूत्र होते ही नहीं है सुवर ने मना कर दिया कि हम भी नहीं जाएंगे तो नारायण प्रहलाद ने कहा कि महाराज दुनिया के लोग तो इसी मलमुत्र के चक्कर में ही फंस गए हैं हम अ गृहस्थों के सामने ये बात कहना चाहते तो नहीं है नारायण लेकिन वह ऐसी जबरदस्त है कि ये संसार में जिसको ये लोग स्त्री पुरुष का सुख संभोग मानते हैं वो है क्या चीज वो मल अः पीब आ, का जो स्थान है आ, का उसी में आ, रमना है मल अः ऋण मूत्र पूये रमताम कृमिम किया दंतरम क्या फर्क है ये जो संसारी लोग अपने को बड़ा सुखी बड़ा सुखी मानते हैं सो महाराज उन्होंने कहा बस इधर से हमारा मन हट जाए हमें तो यही चाहते हैं कि ये जो कुछ सत और असत के रूप में भाजता है वो सत तुम्हारा स्वरूप है नारायण सातों विभक्तियों का प्रयोग किया है प्रहलाद ने की सब कुछ तुम्ही हो और सब, सब देवता दानो तुमको चाहते हैं और तुम्हारे द्वारा सब काम होता है सब तुम्हारे लिए है सब तुमसे निकला है सब तुम्हारे संबंधी हैं सब तुम में हो हे प्रभु हमारा तुम उद्धार करो अब प्रहलाद की स्तुति सुन करके तो नरसिंह भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि प्रहलाद तुम्हारा मंगल हो अब जो चाहो सो वरदान तुम हमसे मांग लो हम वो देने के लिए तैयार हैं अब वो प्रहलाद बोले कि वाह वाह भा, अच्छी बात आपने कही आपसे हमको ये आशा नहीं थी कि आप हमसे ये कहेंगे कि हमसे कुछ मांगो माम प्रलोभय उत्पत्तिया सखतंग कामे सुतईर बी मैं तो जन्म से ही संसार में फंसा हुआ हूं अब वही चीज मैं आपसे भी मांगूंगा तो क्या मांगूंगा क्या तुम हमारे स्वामी ऐसे हो कि हमको तनख्वाह दे के काम कराओ क्या मैं आपका ऐसा सेवक हूं कि आपसे तनखा ले करके काम करूं का ये बात हमारे तुम्हारे बीच में नहीं है प्रभु भगवान ने कहा कुछ तो लेना पड़ेगा प्रहलाद मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर कोई किसी पर प्रसन्न हो किसी के काम से प्रसन्न हो और उसको कुछ दे नहीं तो ये प्रसन्न जो है वो केवल ढोंग हो जाता है दम हो जाता है विडम्बना हो जाती है हम तो कुछ न कुछ दिए बिना मानेंगे नहीं देंगे तुमको तो प्रहलाद ने कहा अच्छा मैं आपसे मैं यही बार मांगता हूँ यदि राशि समय कामान बरास तम बरदर्श कामान यद समारोह भवतस्तु वृणे बरम यदि आप हमको बरदान देना चाहते हैं तो मैं आपसे ये वर मांगता हूं कि मेरे मन में कभी किसी से कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो आ, बस मैं आपसे ये वरदान मांगता हूँ सिंह भगवान ने कहा तो था ऐसे ही होगा प्रहलाद नारायण अब जब भगवान बरदान दे चुके प्रसन्न हो चुके तब प्रहलाद ने कहा कि अरे मुझसे तो भूल हो गई प्रभु मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं आ, आप दे दो आप क्या मांगते हो क मैं ये मांगता हूँ कि मेरे पिता ने आपसे बड़ा द्वेष किया बड़ी गाली दी आपका अपमान आप किया तो उसको दुर्गति ना हो सदगति की प्राप्ति हो जो अपने को सताने वाला है उसके लिए अच्छाई का वरदान मांगना ये अद्भुत है वो नरसिंह भगवान हंस के बोले कि अरे बाबा तेरे जैसा भक्त जिसके पुत्र हो गया उसकी मुक्ति में उसकी सदगति में अब क्या संदेह है सो नरसिंह भगवान ने उपदेश किया प्रहलाद जी को की देखो तुम्हें अपने पिता का राज्य भोगना है मनवंतर पर्यंत यहाँ तुम सम्राट हो करके रहो और देवताओं को स्वर्ग का राज्य उन्होंने दे दिया और नारायण कुछ दिन प्रहलाद की सेवा लेकर ये बात तो नहीं है श्रीमद् भागवत में बाकी सर्वोपनिषद में और नरसिंह पुराण में ये सब कथा आती है रहे प्रहलाद ऐसे न्याय युक्त राजा हुए महाभारत में कथा आती है एक दिन प्रहलाद के पुत्र सुधनवा नारायण और बृहस्पति के पुत्र कच्छ एक केशनी नाम के कन्या पर आसक्त हो गए नारायण ऐसा न्याय होता है अब उन्होंने तो दोनों ने जाकेशिनी से कहा केसनी माने जिसके बाल बड़े लंबे लंबे और खुले विशिष्ट केस वाली स्त्री को केशनी बोलेंगे नारायण अब नारायन दोनों उसके ऊपर मोहित हमसे ब्याह करो उसने कहा तुम दोनों में जो श्रेष्ठ होगा उससे ब्याह करेंगे दोनों ने कहा मैं श्रेष्ठ उसने कहा मैं श्रेष्ठ बोले भाई देखो जो श्रेष्ठ होगा उसका तो इस लड़की से ब्याह होगा और जो छोटा सिद्ध होगा आ, उसके गले कटेंगे नारायण आपका न्याय कौन करें तो कच्छ ने कहा कि तुम्हारे बाप से ही न्याय करावेंगे चलो प्रहलाद जी के पास अब प्रहलाद जी के जो महल में प्रविष्ट हुए सो पहले अर्घ्यपाध्य आसन सब कच को मिल गया बृहस्पति के पुत्र और सुधनवा तो खड़े रह गए उन्होंने पूछा हम लोग तो आपके पास न्याय के लिए आए हैं है न्याय तो हो गया मुझसे बड़े बृहस्पति हैं और तुमसे बड़े ये बृहस्पति के पुत्र कच हैं न्याय तो हो गया ये श्रेष्ठ है अब तो ये हुआ कि प्रहलाद के बेटे का सिर कटेगा न्याय तो ये हुआ महाराज ऐसा न्याय करने में ऐसे प्रहलाद प्रवीण थे सो नारायण अब ये हुआ कि बेटा मरेगा सो बेटे को उन्होंने कच्छ के हाथ में दे दिया सुभनवा को कि ले जाओ बाबा जो तुम्हें करना हो सो करो अब कच्छ ने कहा कि इतना बड़ा न्यायशील सत्य परायण धर्मात्मा प्रहलाद नारायण उसको अपने पुत्र के मृत्यु का दुख देखना पड़ेगा तो संसार में फिर कोई न्याय करेगा ही नहीं इसलिए बोले कि दिलो प्रहलाद तुमने न्याय किया और हम तुम्हारे पुत्र को तुम्हें लौटा देते हैं तुम्हारा पुत्र तुम्हारे पास रहे ये महाभारत में कथा है हो ऐसी न्यायशील थे प्रहलाद नारायण एक बार तो प्रहलाद ने, ने कहा ए, कि तुम विष्णु पर विजय प्राप्त करो हमारे वंश की रीति है कि अपने बाप को जो मारे ए, उसके साथ बदला लेना होता है मारो विष्णु को और प्रहलाद ने चढ़ाई की तो विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का रूप धर के ये दिखा दिया कि तुम लोगों के अंदर शक्ति नहीं है एक लकड़ी तक नहीं उठा सकते फिर कैसे मिलेंगे भगवान तो प्रहलाद ने किया ध्यान बता दिया ब्राह्मण ने उन्होंने जब नारायण का ध्यान किया तो ध्यान करते करते स्वयं नारायण हो गए सांवरे तो पहले से ही थे नारायण शंख चक्र गदा पद्म आ गया पिता अम्बरधारी मुकुटधारी हो करके प्रहलाद जो ध्यान में बैठे थे ज्यो के त्यो नारायण हो गए अब दैत्यों ने देखा कि हमारे मालिक तो नारायण हो गए नारायण उन्होंने भी नारायण का ध्यान किया तो हजारों लाखों जो दैत्य थे वो सब के सब चतुर्भुज और मुकुट धारे है नारायण शंख चक्र गदा पद्मधारी पीताम्बर धारे जहाँ देखो वहा नारायण ही नारायण देवता लोग तो डर गए बोले कि बाप रे नारायण अब हम लोग प्रहलाद के सामने क्या होंगे कुछ नहीं तो सो सब गए बैकुंठ में नारायण से प्रार्थना की महाराज यहाँ तो सृष्टि का ही नारायणीकरण हो रहा है सारे दैत्य नारायण हो रहे हैं अब हम क्या करें तब गरुड़ पर चढ़ करके नारायण आए और गरुड़ पर भगवान को देखकर नारायण प्रहलाद ने प्रहलाद रूप नारायण ने गरुड़ा गरुड़ूढ़ नारायण की स्तुति की इतनी बढ़िया स्तुति है महाराज योग वासिष्ट में ये की पढ़ने योग्य है इतनी सुंदर कविता इतने सुंदर भाव विष्णु ने पूछा कि प्रहलाद तुम क्या चाहिए तुम्हें बर मांगो बोले महाराज जो उत्तम से उत्तम ज्ञान आपको प्राप्त है वही हमको प्राप्त होना चाहिए तो उन्होंने कहा ज्ञान तो ध्यान से नारायण होने से ध्यान करके नारायण होने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है कर्त तो तो कैसे होगा महाराज कान्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोष का विवेक करके अपने को दृष्टा साक्षी के रूप में जानो और फिर महावाक्य के द्वारा महाराज तो उसका अर्थ निर्धारण करके आ, और तथ और तम पदार्थ की एकता को जानो तब हमारा जो उत्तम ज्ञान है तुमको प्राप्त होगा अब प्रहलाद ने जो अन्नमय प्राणमय का विवेक शुरू किया उनका रूप नारायण नहीं रहा सो दैत्य लोगों ने कहा अरे नारायण के ध्यान में क्या रखा है उन्होंने भी छोड़ दिया और प्रहलाद को हुआ विवेक और अंत गत्वा प्रहलाद को वही तत्व ज्ञान जो बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को प्राप्त होता है वो प्राप्त हो गया नारायण पुराणों में वैसे तो सात प्रकार के प्रहलादों का वर्णन आता है लेकिन ये जो भागवत वाले प्रहलाद है ये विलक्षण नरसिंह भगवान तो चले गए और ये राजा हुए इसके बाद महाराज त्रिपुरा सुर की कथा है उनके कारण शंकर जी का जस नष्ट हो रहा था उसको नारायण ने, ने, ने उनके बाण पर बैठ करके और त्रिपुरासुर को मारा भगवान सर्वत्र अपने भक्त की रक्षा करते हैं पालन करते हैं विश्वास रखो भगवान हम लोगों का भी समय समय पर संरक्षण सम करेंगे रक्षा करेंगे एक सूचना ये है कि आज सायकाल साढ़े चार बजे से साढ़े पांच बजे तक ये जो वीडियो लिए जाता है आप लोग देख रहे हैं अभी तो हमारे ऊपर रोशनी पड़ती है पर बीच बीच में आप लोगों पर भी पड़ती है तो प्रवचन भी सुनने को मिलेगा और वीडियो कैसा लिया जा रहा है अच्छा बन रहा है कि नहीं इसको भी आप लोग देख सकेंगे साढ़े चार से साढ़े पांच तक नारायण और उसके बाद जैसे रोज साढ़े से ऐसी कार्यक्रम रहता है वैसे यहाँ होगा ओम शांति शांति शांति के राम नारायण कृष्ण श्रीलम गोपि का ज्ञान के बात भी है घट के रूप में भी वही बनता है और वही बनाता है तो भगवान का एक, एक आकार एक सकल सूरत मान लेने पर तो वो बिल्कुल अलग हो जाता है अकेला पड़ जाता है और जब सर्वरूप भगवान को मानते हैं तब सब सकल सूरत जो है वो भगवान ही होती है इसलिए सकल चाहे मछली की हो कछुआ की हो, हो मत्स्य रूप में सत्य व्रत भगवान की उपासना करते हैं बराह रूप में पृथ्वी देवी जो है वो भगवान की उपासना करते हैं नृसि प्रकाश जी का वचन है हम उपासना किस लिए करते हैं पूर्ण की होता है वो अमेरिका में भी होता है यूरोप में भी होता है वो ऑस्ट्रेलिया में भी होता है अफ्रीका में भी होता है एशिया में भी होता है the okay. सदा साप सरस्वती भगवती निःशेषजा गुरु गुरु गौरव गुरु गुरु हे गोविंद रस राघो शरण हे गोविंद राघो राघो हे गोविंद रस चरण आप गो जीवन हाँ। नाक कान डूबन लागे नाग कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे नाग कान डूबन लागे विकल ईवन हारे <coughs> ओम नमः श्री चरण कमल परमहंसास्वाद चरणकमल चिन्मकरजनमानस निवास श्रीरामचंद्राय वागीशा यस्य वदने च वक्षसि लक्ष यृद संवि तम नृसींहम भजे विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षित श्रीकृष्णख्यं पर धाम धाम नम तत् युवखिश्रुतिसारेक्यात्मदीपमखतामोंदम संसारिण कुणया पुराणगु्यं तम व्यासूनुपया गुरु मुनी शांति शांति, राजस्वय यज्ञ में नारद और युधिष्ठिर परस्पर बातचीत कर रहे हैं उनका ये संवाद है युधिष्ठिर के पूछने पर कि सनातन धर्म क्या है नारद जी ने बताया जुधिष्ठिर सनातन धर्म वो होता है जो सत्य के तत्व के परमार्थ के आत्मा ब्रह्म की एकता के आधार पर होता है वो सब समय होता है वो सब देश में होता है वह सबके लिए होता है जैसे झूठ न बोलना किसी को दुख न पहुंचाना किसी का माल चोरी बेईमानी से न लेना और अपने स्त्री पुरुष के सहवास की जो मर्यादा है उसका पालन करना और जरूरत से ज्यादा माल मालमत्ता अपने पास इकट्ठा न करना इस तरह से सनातन धर्म का तीस रूप नारद ने बताया उसमें भगवान का श्रवण मनन स्मरण भी है ये भी सनातन धर्म है चाहे किसी देश का कोई भी स्त्री पुरुष क्यों न हो उसको ईश्वर के बारे में सुनना चाहिए कीर्तन करना चाहिए मनन करना चाहिए स्मरण करना चाहिए और गुनगुनाना चाहिए ईश्वर के बारे में क्योंकि शब्द के सिवाय माने बोलने के सिवाय वाक्य के सिवाय ईश्वर के बारे में जानकारी प्राप्त करने का और कोई साधन नहीं है उसके बाद नारद जी ने मनुष्यों के लिए जो वर्ण विभाग है ब्राह्मण को कैसे वेदाध्यन यज्ञ दान आदि करना चाहिए उसका वर्णन किया फिर क्षत्रियो के लिए वो जो ब्राह्मण के धर्म है वेद पढ़ना यज्ञ करना दान करना वो तो बताएं और युद्ध भूमि में कैसे नारायण शत्रुओं का सामना करना और देश की धर्म की जाति की रक्षा करना वैश्यों के लिए जो भी सामग्री हो उसको ईमानदारी के साथ नारायण लोगों के पास पहुंचाना ये लोगों को खाने पीने पहनने के लिए कोई तकलीफ ना हो और शुद्र के लिए काम करना स्त्रियों के लिए जो धर्म उन्होंने बताया उसमें नारायण अपने को संयम से रखना चाहिए उच्छृंखल नहीं होना चाहिए ये नहीं कि कामचारिणी हो जाए स्त्री जहाँ मन हो वहाँ चली जाए जिस पुरुष से मन होए उससे मिल ले उसके बारे में फिर लोगों का विश्वास नहीं रहता है अपना विश्वास खो बैठती है एक बात आपके ध्यान में लाने के लिए मैं बोलता हूँ कि भागवत में जो स्त्री के लिए वर्णन है वो ये है कि वो अपने घर को रहने की जगह को वहां की वस्तुओं को स्वच्छत रखने का ध्यान रखे और साथ साथ अपने घर में भी वो श्रृंगार से जुकते ही रहे ये नहीं कि बाहर गए तो दूसरों को दिखाने के लिए स्नो लिपस्टिक लगा लिया बढ़िया साड़ी पहन ली श्रृंगार कर लिया दूसरों को दिखाया आए कि हम बहुत सुंदर हैं और अपने घर में जो अपने पतिदेव हैं का उनको तो महाराज प्राग पहन के इधर से उधर घूम रहे है बाल बिखरे हुए है और शरीर कैसा है होठ कैसा है उससे ग्लानी हो जाती है तो स्त्री को अपने घर में भी स्वयं चमंडता नित्यम नारद जी ने कहा कि हमेशा साफ सुथरा स्वच्छ और आकर्षक होके ही रहना चाहिए और नारायण उसको मीठा बोलना चाहिए मीठा खिलाना चाहिए जो स्त्री अपने पति को बढ़िया बढ़िया खिलाती है वो उसकी जीव को बस में कर लेते हैं हो वो फिर कड़वा नहीं बोलेगा कभी और जो स्त्री अपने पति को नारायण मीठी मीठी बात सुनाती है वो उसका कान बस में कर लेती है नारायण जो चाहे सो उससे करवा ले और नारायण उसको अपने बस में रखे तो स्त्री का धर्म बताया इसी प्रकार महाराज नारद जी ने ये बात बताई कि हमारे धर्म में कोई वर्ण की जाति की आश्रम की प्रधानता नहीं है प्रधानता तो है कर्म की धर्म की यद्यत्रापि दृश्य तो इतनी बड़ी उदारता नारायण ये जल लक्षण प्रोक्तम वर्णा व्यंजकम यत मनुष्य में सत्कर्म होना चाहिए धर्म होना चाहिए जात पात की इतनी प्रधानता नहीं है और इसके बाद उन्होंने ब्रह्मचारी का धर्म बताया कैसे वो गुरु गुरुकुल में रह करके आ, काम करना सीखे, सेवा करना सीखे, एक एक गुण जो है वो सीखे, क्योंकि बिना सीखे कोई गुण नहीं आता है हो। अब तो, सीखना भी जो काम करने का है उसको कर करके सीखे अब जो लोग स्कूल कॉलेज में रसोई बनाना पढ़ के आते हैं अब वो घी गरम करते समय किताब खोल के टेम्परेचर देखें और उसमें हलवा बनावे तो महाराज जब तक वो डालेंगे उसमें आटा तब तक तो घी ज्यादा गरम हो जाएगा और भस्म हो जाएगा और झाड़ू लगाना किताब में पढ़ के नहीं उसको लगा के सीख लेना चाहिए कि सफाई घर में कैसे रखी जाती है नारायण ब्रह्मचारी को गुरुकुल में रह के विद्या तो पढ़नी चाहिए अपने जीवन के जो सदाचार हैं आचरण हैं रूखा सूखा खाए के भी रहने की आदत पड़नी चाहिए बिना बिस्तर के भी सोने की आदत पड़नी चाहिए नारायण जो अनजान लोग हैं अपरिचित हैं उनमें परिचय भी करने की योग्यता आ जानी चाहिए इस प्रकार ब्रह्मचर्य आश्रम की शिक्षा प्राप्त करें और नारायण गृहस्थ होने के बाद फिर वो बानव होवे पति पत्नी दोनों किस प्रकार निष्काम माने सहवास नहीं है संभोग नहीं है और दोनों एक साथ रहते हैं कैसा इंद्रियों का संयम होता है वो बानव प्रस्थाश्रम में सीखना पड़ता है और नारायण सन्यासी तो त्याग का आश्रम है जब मनुष्य के मन में वैराग्य हो तभी त्याग करना चाहिए ग्रहण करने का आश्रम नहीं है ये तो त्याग करने का आश्रम है और केवल विरक्त ही इसका अधिकारी होता है जिसके मन में कोई वासना है, है कि हमको ये करना ये लेना ये देना है नारायण मठ बनाने के लिए सन्यासी नहीं हुआ जाता और कहीं मठाधिपति पीठाधिपति होने के लिए छत्र चमर लगाने के लिए सन्यासी नहीं हुआ जाता सन्यासी तो ये जो दृश्य प्रपंच है इसका त्याग करने के लिए हुआ जाता है संन्यास आश्रम त्याग का आश्रम है इस प्रसंग में प्रहलाद की एक कथा कि एक बार प्रहलाद सह के आसपास पास काबेरी नदी के तट पर विचरण कर रहे थे वहा उन्होंने देखा कि एक बड़ा लंब तरंग और हृष्ट पुष्ट और नारायण सब प्रकार से शब्द शक्तिशाली धूल में लोट रहा है एक नंगा आदमी उन्होंने देखा तो देख के सोचा कि ये खुश तो इतना है और हृष्टपुष्ट भी है और मालूम पड़ता है कि बुद्धिमान भी है तो चलो जरा इसके पास चल करके देखें कहीं ये कोई महात्मा तो नहीं है क्योंकि महात्मा लोग जो हैं वो कहीं सो जाते हैं कहीं खा लेते हैं हर हालत में खुश रहते हैं महात्मा के लिए कोई दुख तो नहीं होता है तो सोसाविति न ये वैसा ही महात्मा है कि नहीं प्रहलाद जी उनके पास गए और पहले प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले करके बैठ गए और बैठ के उन्होंने पूछा महाराज आपका शरीर तो बहुत मोटा तगड़ा दिखता है और ये शरीर मोटा तगड़ा जो होता है वो खाने पीने वालों का होता है और जो भोगी होते हैं उनका शरीर तगड़ा होता है तो आपके पास तो कोई भोग नहीं है लेकिन आपके जीवन में कोई दुख भी नहीं है कोई कर्म भी नहीं है इतना सुख आपको कहां से मिल रहा है? उस अवधूत ने बताया वो दत्तात्रेय थे महाराज ये बात पहले स्कंध में लिख दी गई है कि प्रहलाद और अतर्क अलर्क को ज्ञान का उपदेश दत्तात्रेय जी ने किया था अब दत्तात्रेय जी तो हंस गए बोले के प्रहलाद तुम तो संसार की सब बात समझते हो आ, सो देखो मैं तुमको बताता हूं मैंने देखा दुनिया के लोग छोटी छोटी बात के लिए कितना दुख उठाते हैं उनकी स्थिति तो ऐसी है कि जैसे कोई महाराज 18 घंटे तक तो खाट को अपने सिर पर लेकर के घूमता रहे और छह घंटे के लिए सो जाए ऐसे बहुत छोटे से छोटे सुख की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े परिश्रम में लगे हुए हैं। मैंने देखा है कि वस्तुओं को इकट्ठा करने में कमाने में भी बहुत परिश्रम पड़ता है बहुत दुख है और फिर इकट्ठी हो जाए तो उनकी रक्षा करने भी, में भी बड़ा दुख है उसको कोई ले ले तो उसमें भी बड़ा दुख है खर्च करना पड़े तो उसमें दुख है नष्ट हो जाए तो उसमें दुख है और ये संसारी मनुष्य जो हैं, जानबूझ करके अपने चारों ओर दुख इकट्ठा करते रहते हैं सो तो मैंने ये सब सोच समझ के कि अपने को तो मस्त रहना है अपने आत्मा का ज्ञान देखा आकाश के समान ये अपना आत्मा जो है वो व्यापक है हमारे मन में जो भी चीज आ जाती है उससे भी मैं बड़ा हूँ यहाँ तक कि हमारे मन में ईश्वर का जितना रूप आ जाता है उससे भी हमारा मन बड़ा है उससे भी हमारी आत्मा उस मन से भी हमारी आत्मा बड़ी है ये तो अद्वितीय साक्षात ब्रह्म है तो मैं तो यही जान करके जैसे होता है वैसे मस्त रहता हूँ मुझे कोई फिकर नहीं है दुनिया की राजा युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा कि महाराज आपने ब्रह्मचारी प्रस्थ और सन्यासी की बात तो बताई लेकिन गृहस्थ जो है उसको नारायण ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए कि वो घर का काम करता रहे परिवार में रहे और ऐसे ही मस्त रहे सुख शांति से रहे क्योंकि जिसके पास बहुत सामग्री है वो तो सुखी नहीं है और जिसके पास कोई सामग्री नहीं है वो भी बहुत सुखी है तो ऐसी स्थिति में संसार की वस्तुओं के साथ तो सुख दुख का कोई संबंध दिखता नहीं अब गृहस्थ भी ऐसे ही मस्त रहे सुखी रहे इसका क्या उपाय है तो नारद जी महाराज ने उनको बताया कि राजा गृहस्थ घर में रहे और घर में जो भी अपनी परंपरा से प्राप्त कार्य है उसको करता रहे और नारायण जो भी आवश्यक कार्य हो उसको करे लेकिन वो कहीं ममता न करे कि ये मेरा है ये मेरा है ऐसी ममता न करे जो आवे सो आवे जो जाए सो जाए जैसे नाटक में लोगों का समागम होता है ऐसा करे लेकिन ये स्थिति रखने के लिए उपासित महामुनि जो अच्छे संत हैं उनका सत्संग करना जरूरी है यदि उसको सत्संग नहीं मिलेगा कंपनी बिगड़ जाएगी जुआरियों में रहेगा तो जुआ खेलने लगेगा शराबियों में रहेगा तो शराब पीने लगेगा और परस्त्री गामियों में रहेगा तो परस्त्री गमन करने लगेगा असल में ये जो मनुष्य की, की संगति है उसी के द्वारा मनुष्य का निर्माण होता है जैसे लोगों में वो रहता है जैसे लोगों को बड़ा समझता है और नारायण जैसा होना चाहता है वैसे ही मनुष्य के जीवन का निर्माण हो जाता है तो घर में रह करके पहली बात तो ये है कि ममता न करे और अभिमान न करे और शक्ति सबकी सेवा करे जितनी वस्तु अपने पेट में चली गई घर में रोटी दाल बनी और वो मुंह के द्वारा अपने पेट में चली गई तब तो वो मैं हो गई जब तक शरीर में रहेगी तब तक मैं और फिर बाहर चली जाएगी तो अपनी कुछ नहीं नारायण इसी प्रकार संसार में जो वस्तुएं हैं वो सारी की सारी पहले तो थाली में है तो दूसरे के घर में है दुकान में है तो पढ़ाई है थाली में खरीद के आई तो मेरी हुई मुंह में गई तो मैं हुई और फिर निकल गई तो न मैं रही न मेरी रही यही वस्तुओं की स्थिति है इसलिए इनके साथ व्यवहार करने में यावत ब्रियत जठरम तावत स्वत्वम ही नाम, अधिकम जो भी मन सैनो दंडमरहती जितने से पेट भर जाए उतनी अपनी संपत्ति है नारायण और जो संसार की संपत्ति को जो कि भगवान की है परमेश्वर की है कुछ धरती का हिस्सा है कुछ पानी का हिस्सा है कुछ हाथ का हिस्सा है नारायण सो तो उसको जो मेरा मान बैठता है वो छोड़े छोड़ के मरेगा तभी तो दुखी होगा और वो चीज छोड़ के चली जाएगी तो भी दुखी होगा इसलिए गृहस्थ को कहीं ममता नहीं जोड़नी चाहिए जैसे सब हैं वैसे अपने बेटा भी हैं अपना भाई भी है अपनी पत्नी भी है यहाँ तक कि अपने घर में कोई अतिथि आ जाए तो अपनी पत्नी को भी कह देना चाहिए कि तुम इसकी सेवा में लग जाओ पत्नी से भी उतनी ममता नहीं रखनी चाहिए कि उसके बिना तो हम रही नहीं सकते अप्य काम आत्मनोदाराम नरनाम स्व स्वत्ग्रहो जनियादे हन्या स्व प्राणन हन्या पितर गुरुन तस्याम स्वत्वम स्त्रियाम जहजिया जस तेनाजी जिता जिसके लिए आदमी स्वयं मर मिटने को तैयार रहता है और दूसरे पिता और गुरु को भी मारने को तैयार हो जाता है नारायण उस पत्नी के प्रति भी अत्यंत आसक्ति और अत्यंत ममता न रखे गृहस्थ को गृहस्थ के समान ही रहनी रहना चाहिए और जो अपने सनातन धर्म के अनुसार घर में व्रत रहा जाता है सो रहना चाहिए जैसा भोजन होता है सनातन धर्म के अनुसार वैसा ठाकुर जी को भोग लगा के करना चाहिए और नारायण जो तिथि आते हैं कि है अक्षय नवमी है और ये पैतृ है पिताओं का पितरों का श्राद्ध करने के लिए उसको ठीक ठीक करना चाहिए और सब में भगवान को देखना चाहिए असल में पहले युग में ये जो भगवान की पूजा होती थी वो मूर्ति में नहीं होती थी पहले मनुष्यों के रूप में ही भगवान की पूजा होती थी ये गुरु हैं ये माता हैं ये पिता हैं ये संत हैं उन्हीं को भगवंत मान करके पहले पूजा हुआ करती थी लेकिन ये जो मनुष्य हैं महाराज ये माता पिता में भी दोष देखने लगे और गुरु और संत में भी दोष देखने लगे तब महापुरुषों ने कहा भाई अभी तुम मनुष्य की उपासना के योग्य नहीं हो मनुष्य के रूप में भगवान की उपासना करने के योग्य नहीं हो तुम मूर्ति की पूजा अभी करो जब तुम्हारा हृदय सद्भाव संपन्न हो जाएगा तब गुरु की पूजा करने योग्य पति पिता की पूजा करने योग्य तुम हो जाओगे सो नारायण ये जो संसार है इसमें कोई भी वस्तु नहीं है यहा तक की प्रपंच की तो सच्ची ए, छाया भी नहीं है जो कुछ है सो परमात्मा का स्वरूप है बा, बचो वाचम समो ज्योतिष स्वयं स्वयं वही ज्ञान है वही अज्ञान है वही वचन है वही बाच्य है सो तो नारायण सर्वत्र भगवान को देखना जितनी वस्तुएं हैं उनको भगवान की समझना और जितना भी काम है वो सब सर्व रूप जो भगवान हैं उनकी उनकी सेवा समझ करके सब काम करना चाहिए वस्तुएं सब उनकी समझना चाहिए और एक ही परमेश्वर सर्व के रूप में प्रकट हुआ है ऐसा भाव अपने मन में रख करके सबकी पूजा सेवा करनी चाहिए और नारायण ध्यान भी लगाना चाहिए बैठ करके परमेश्वर के बारे में चिंतन करना चाहिए जैसे कमाई कैसे होगी ये सोचते हैं भोग कैसे मिलेगा ये सोचते हैं जैसे शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा ये सोचते हैं ऐसे भगवान के बारे में भी ये जगत कर्ता जगत भरता जगत भरता जो परमेश्वर है उसके बारे में भी विचार करना चाहिए और वैसे जीवन में दोस्तों सबके रहते हैं तो ये चीज बहुत बढ़िया है ये सोच के उसके ऊपर यदि तुम मोहित नहीं हो जाओगे तो तुम्हारा काम जो है वो मिट जाएगा और यदि तुम्हारे मन में काम हो तो काम को जब ढीला करोगे तो किसी पर क्रोध नहीं आवेगा क्योंकि ये क्रोध जो आता है वो अपनी कामना के प्रबल होने पर ही आता है ये जो मन में लोभ है जिसके कारण हम चोरी बेईमानी करते हैं वो संसार की वस्तुओं को बहुत महत्वपूर्ण समझ के तब करते हैं तो अर्थान अर्थे क्षया लोभ हम क्या असली चीज है क्या नकली चीज है इसका विचार करने से लोभ मिट जाता है और ये मन में जो भय आता है इस लोक का परलोक का वो तत्व ज्ञान न होने के कारण ही आता है तत्व माने असलियत तत्व माने सच्चाई हम झूठ मूठ डरते रहते हैं कि कहीं ऐसा न हो जाए ऐसा न हो जाए ऐसा न हो जाए ये मन की निर्बलता है कमजोरी है नारायण अपना काम बिल्कुल ठीक ठीक करना चाहिए तो हर दोष को दूर करने के लिए एक एक नुस्खा लिखा हुआ है बताया हुआ है नारद जी ने बताया हुआ है उसमें बताया कि ये जो जितने नुस्खे है उनकी जगह पर एक बात जरूर है कि यदि गुरु के प्रति मनुष्य के मन में श्रद्धा होए और भक्ति होए तो वो सब दोषों पर विजय प्राप्त कर लेता है क्योंकि मनुष्य के रूप में साक्षात नारायण ही गुरु बन के आते हैं जिनको जो जो उनको, उनको मर्त्या श्रुतम तस् मन कुंजर शौचवत यदि उनको कोई साधारण मनुष्य समझ लेता है या उनमें दुराचार देखता है तो नारायण उसका सब ज्ञान जो है वो व्यर्थ हो जाता है ये तो तुम्हारे कल्याण के लिए साक्षात भगवान गुरुदेव के रूप में पधारे हुए हैं इस तरह से नारायण नारद जी ने युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश किया और बताया कि देखो मैं पहले जन्म में गंधर्व था मेरे साथ बहुत सी सुंदर सुन्दर, सुन्दर अपसराए रहा करती थी और मैं संगीत में बड़ा निपुण था और देखने में तो सुंदर था ही गंधर्व तो देवता होते हैं उनकी उम्र तो हमेशा किशोर अवस्था की बनी रहती है आ, सो नारायण मूछ भी नहीं और दाढ़ी भी नहीं और बड़ा सुंदर चिकना शरीर और अपसराए साथ और संगीत में बड़ा निपुण और भोग राग में समलग्न, सो एक महात्मा ने हमको आमंत्रित किया अपने यज्ञ में संगीत के लिए और वहाँ जब मैं गया स्त्रियों के साथ आ, और वो भोगराग श्रृंगार को तो देख करके महात्मा ने कह दिया कि जाओ तुम शुद्र हो जाओ तब दासी के पेट से पैदा हुआ और अंत में सत्संग के द्वारा नारायण मैं फिर ब्रह्मा जी का पुत्र बना और अब नारद हूं तीज जन्म की कथा नारद जी ने अपने सुनाई सो इसमें बात इतनी है कि मनुष्य की जैसी वासना होती है उसी के अनुसार उसका रूप बनता है उसी के अनुसार उसका जन्म होता है अपनी वासना को शुद्ध करना चाहिए तो सातवें स्कंध में कर्म के द्वारा वासना कैसे शुद्ध होती है इसका निरूपण किया आठवे स्कंध का नाम जो है वो मनवंतर स्कंध है मनवंतर स्कंध का अर्थ होता है काल की गणना के द्वारा नारायण परमात्मा का निरूपण कैसा कैसा समय आता है और कैसे कैसे लोग होते हैं तो स्वयंभुव मनु और शत्रुपा जब उनका कार्यकाल पूरा होने पर आया तब उनको भी वैराग्य हो गया वो बोले भाई संसार के भोग बहुत भोग लिए वही रोज खाना वही रोज पीना वही रोज पहनना और वही देखभाल करना अभी बेटे लोग करेंगे और वो तो चले गए तपस्या करने के लिए और वहाँ आत्मावास मिदक सर्वम जद भूतम जद च भाव्यम वो आत्मावास मर्वम जत किंचित जगत्याम जगत ये तो संपूर्ण विश्व ईश्वर का स्वरूप है इस प्रकार से परमात्मा का ध्यान करने लगे अब उस समय कुछ असुर हैं वो जो हैं वो देखा कि अब इनके पास न सेना है न अस्त्र है न शस्त्र है सो दौड़े उनको खाने के लिए उस समय भगवान यज्ञ ने आकर के और उनकी रक्षा की उनकी रक्षा की वो जो गोद लिए हुए थे भगवान यज्ञ और दक्षिणा जिनकी पत्नी यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है हो यज्ञ पूर्ण के जैसे पत्नी के द्वारा पति पूर्ण होता है नहीं तो अधूरा है इसी प्रकार दक्षिणा के द्वारा यज्ञ पूर्ण होता है और यज्ञ रूप जो परमेश्वर हैं उन्होंने आकर के मनोजी की रक्षा की और अंततोगत्वा वो तो ज्ञानी तो थे ही भगवान के भक्त तो थे ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई इसके बाद वर्णन आया है कि समुद्र के तट पर एक नीलाचल नाम का स्थान है नारायण वहां एक गजेंद्र था हो बड़ा भारी हाथी और उसके साथ कितनी तो हथिया रहती थीं और कितने हाथियों के बच्चे रहते थे भगवान की कृपा से वहां सब प्रकार के फल फूल वृक्ष थे जिनका वो भोग करता था खाता पीता था माने अर्थ संपत्ति भी उसके पास पूर्ण थी और भोग संपत्ति भी पूर्ण थी अर्थ और काम दोनों में पूर्ण था तो so, एक दिन वो सरोवर में हथिनियों के साथ जब बिहार कर रहा था ये हाथी लोगों को पानी बहुत पसंद है में भर भर के एक दूसरे के ऊपर उलीचते हैं और खूब पानी में खेलते हैं सो so, वो खेल रहा था महाराज इतने में पकड़ लिया ग्राह ने अब जब ग्राह ने पकड़ लिया तो बड़े संकट में वो पड़ गया अब तो बचाने के लिए वो लड़ता रहा पर पानी में ग्राह जो है मगर जो है वो बहुत बलवान था अब पीछे से और दूसरे हाथी लगे अपना सून लगा लगा के उसके पाव में उसकी पूछ में उसके शरीर में बहुत सारी हथिनिया लगी फिर उनकी पूंछ पकड़े उनका शरीर के बाद दो दो के बाद एक कतार बन गई मीलों की और वो गजेंद्र को खींचना चाहें परंतु किसी के बल से वो खींचा नहीं अंत में जब डूबने लगा तो सूर से उसने एक कमल पकड़ के ऊपर किया क्योंकि नाक में पानी जाए तब तो वो डूब डूबी जाएगा सांस नहीं ले सकता और भगवान को उसने पुकारा अब उसकी पुकार सुन करके नारायण उसने पुकारा कि जो नारायण सर्व है और सर्वातीत है और सर्वांतर जामी है और सर्व साक्षी है और जो अद्वितीय है न सन नचासत जो न सत है न असत है निषेध शेषो जयता संपूर्ण का निषेध कर देने के बाद जो शेष रह जाता है वो शेष परमात्मा की जय हो जय हो और उसने कहा कि मैं ये हाथी की जोनी से अपने को रखना नहीं चाहता हूँ कि मैं हाथी की जोनी में रहूं सो तो ये नहीं कि आप आकर के हमको इस ग्राह से छुड़ा दे प्रभु पधारो जिससे संपूर्ण जो अविद्या रूप आवरण है उसका नाश हो जाए उस आवरण से मैं मोक्ष चाहता हूँ जब उसने पुकारा महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो त्रिगुण के अभिमानी आए ही नहीं ए, क्योंकि वो तो निर्विशेष को पुकार रहा था नारायण ने कहा ओ हो मैं ही निर्विशेष ब्रह्म हूं मेरे सिवाय तो दूसरा कोई है ही नहीं वो झट वहाँ और अन्यो यम जलावता रहा कूद पड़े भगवान गो शब्द तो बैकुंठ में सुना और बिंद शब्द जो है आके ग्र गेंद्र गज, की मुक्ति करने के बाद सुना इतनी त्वरा इतनी जल्दी बाजी थी भगवान के मन में कि कहा बैकुंठ और कहा वो सरोवर वहां आने में कोई दे रही नहीं लगी और आकर के उन्होंने ग्राह सहित गजेंद्र को उठाए करके सूखे में रख दिया और पहले ग्राह को मुक्ति दे दी क्यों दी कि भाई देखो ये मगर है तो क्या हुआ इसने हमारे एक भक्त का पांव पकड़ रखा है तो भक्त तो हमारा है उसको हम जब चाहेंगे तब मुक्ति देंगे आ, उसको हम जब चाहेंगे तब मुक्ति देंगे